लंका कांड गयंद घटा के के राज साजल रहे रघुबीर कविता बलि लंका उतह दसान अचेतर कुर धरै बी मारुत को जो काल काल हो हनुमान जी राक्षस रूपी मतवाले हाथियों के समूह का नाश करते हुए सिंह के समान करते हैं वे झपटकर करोड़ों वीरों को पृथ्वी पर पटक कर गर्जते हैं और श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं गोस्वामी जी कहते हैं कि उधर से रावण हाथ देता है जिसे सुनकर रामचंद्र जी के पक्ष के वीर अचेत हो जाते हैं उस को सुनकर कौन ऐसा है जो धैर्य धारण कर सके यह सत्वी वीर वायुनंदन युद्ध भूमि में भिड़ गए जो इस समय काल को भी काल से दिख पड़ते हैं ये रजनी चर वीर विशाल कराल बिलोहत काल खाए तेरन रोर कपी सीशोर बड़े बर जोर परे फ पाए लूम लपेटी आकाश निहारों को विकराल समझकर काल ने भी नहीं खाया उन रण कर, कर बलवानों को केसरी किशोर ने अपने दांव में पड़े पाया और उन्हें ललकार कर जी ने आकाश आकाश की ओर देखते हुए पूछ में में में फेंक दिया। उनके शरीर सूख गए और पड़ने से में चले जा रहे हैं लौटकर पृथ्वी पर नहीं आते जो दस शीष मही धर भुजा, खुली खेल निहारो लोकप दिग्गज दानव देव वीर जग जागत जासु हनुमान हलो गोगिरी राज गाज जो रावण शिव जी के पर्वत कैलाश को दिशो भुजाओं से उठाकर स्वच्छता पूर्वक खेलने वाला था जिसके भारी साहस को सुनकर लोकपाल दिपाल दैत्य और देवगण सभी डर गए थे जो प्रा यशस्वी और बलशाली वीर था तथा तो जिसकी कीर्ति कथा आज भी जगत में गाई जाती है तो उसी रावण को हनुमान जी ने मुक्के से मारा तो जैसे बद्र के प्रहार से पर्वत गिर जाता है इसी प्रकार गिर गया दुर्गम दुर्ग प्रहार प्रहारेम भारे प्रचंड महाभुज दंड है लख में बिखल तेज जो सूर समाज में गाज गनेैम ते विरुदयत बलिकुर की हटी हनुमान हले हैम नाम दिखावन बंदुक घूमत घायल खाय हैं जिनके महाप्रचंड भुजदंड दुर्ग किले से भी दुर्गम और पहाड़ से भी विशाल हैं जो लाखों में प्रबल है और जिनका तेज बड़ा तीक्ष्ण है तथा जो सूर समाज में बिजली के समान गिने जाते हैं उन रणबाकुरे प्रसिद्ध पराक्रमी निशाचनों को हठी हनुमान जी ने प्रचार कर मारा है और जो वीर बहुत चोट खाए हुए घूम रहे हैं उनको श्री रामचंद्र जी नाम ले लेकर अपने भाई लक्ष्मण जी को दिखला रहे हैं हाथिन हाथी मारे घोरे संघारे घोरे रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे हरानी फी जैम बहरहानी जात धान की बार बार सेवक सराहना करत राम तुलसी सराहे रीत साहेब सुजान की लाभ लसत पटकत भट देखो देखो दखन लरन हनुमान की हाथियों के हाथियों को मार डाला है हाथियों से हाथियों को मार डाला है घोड़ों से घोड़ों का संहार कर दिया और रथी से मजबूत रथ को टकरा कर तोड़ डाला हनुमान जी की चंचल चपेट लातों की चोट और चुटकी काटना देखकर कर की सिनाएं घबरा गई और चक्कर खाकर गिरने लगी श्री राम बार बार अपने सेवक की सराहना करते हुए कहते हैं लक्ष्मण धनिक हनुमान जी का युद्ध कौशल तो देखो उनकी लंबी पूछ कैसे शोभामान है जिसमें लपेट लपेट कर वे राक्षस वीरों को पटक रहे हैं गोसाई जी भी अपने सुजान स्वामी की सेवक वसलता की रीति की सराहना करते हैं दबक दबोरे एक बारिध में बोरे एक मगन मही में एक गगन उड़ात है पकर पछारे कर चरण उखारे एक चीरी फारी डारे एक, मारे तुलसी लखत राम रामन चक्रपाड़ी चंडीपति चंडी का शिहात है बड़े बड़े वाणित वीर बलवान बड़े जातु धान जू थप निपाते बात जात है उन्होंने किसी को चुपके से दबोच डाला किसी को समुद्र में डुबा दिया किसी को पृथ्वी में गाड़ दिया किसी को आकाश में उड़ा दिया किसी को हाथ पकड़कर कर पछाड़ दिया किसी के पैर उखाड़ लिए किसी को चीर फाड़ डाला और किसी की लाश से मसलकर मार दिया गोसाई जी कहते हैं कि उन्हें देखकर कर श्री राम और रावण देवगण ब्रह्मा विष्णु शिव और चंडी मन ही मन प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान जी ने बड़े बड़े यशस्वी वीर और बलवान सागर सेनापतियों को मार डाला प्रबल प्रचंड बाहुदंड वीर धाय जात धान हनुमान जियो घेरिक महाबल कुंज कुंज राज भट्ट तहाँ पट के लंगूर फेर फेरिकैम मारे लात तोरे गात भागे जात हाहा खात कहे तुलसी सराख राम की सौ टेर कैम ठहर ठहर परे कहर कहरी उठे हरी हरी हर से हे हेरिकैम तब जिनके भुजदंड बड़े उज्जंड हैं ऐसे बहुत से प्रबल और प्रचंड वीर दौड़े और उन्होंने हनुमान जी को घेर लिया किंतु महाबलराती वीर हनुमान जी सिंह के समान गरज कर उन वीरों को लांगुल घुमा घुमा कर जहाँ तहाँ पटकने लगे उन्होंने मारे लातों के राक्षसों के अंग रत्यंग तोड़ डाले ये गुड़गड़ाते हुए भागे जाते हैं और श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर कहते हैं कि हे है तुलसीदास के स्वामी हनुमान हमारी रक्षा करो वे ठौर ठौर पड़े कराह कराह कर। उठते हैं उन्हें देख देख कर शिव जी और का मार कर हंसने लगे जाकी बाकी वीरता सुनत सहमत सूर जाकी आच अबहुल हसीन सोई हनुमान बलवान बाको बान इतम जी जात धान से नाम चलोलेतन बाहसी कंपत अकंपन सुखाय अति काय काय कुंभ कर जिसकी बाकी वीरता को सुनकर वे लोग भय खाते हैं जिसकी लगाई हुई आज से आज भी लंका लाख सी मालूम होती है वही बाकी माने वाले भलवान हनुमान जी निशाचनों की सेना को देखकर कर उसकी धाहसी लेने चले। उस समय अकम्पन रावण का पुत्र काँपने लगा अतिकाय रावण के पुत्र का शरीर सूख गया और कुंभकर्ण भी आकर आहसी लेकर पड़ रहा जैसे गजराजों को देखकर सिंह दौड़ता है वैसे ही श्री रामचंद्र जी के वीर साहसी पवन पुत्र हनुमान जी उन्हें देखते ही गरज कर दौड़े